यदुर्वेदी कठोपनिषद के प्रथम वाली का विचार हम लोग कर रहे हैं कठोपनिषद में प्रारंभ में आत्मविद्या की प्रशंसक आख्यायिका को बताया जा रहा है इसके लिए बताया गया कि नचिकेता के पिता ने एक विश्वजित याग किया और पंचवर्षीय नचिकेता याग में जो कार्य किया जा रहा है वो सब देख रहा है तो विश्वजित याग का जो अनेक अंगों में से एक अंग विशेष है सर्वस्व दान इस अंग का अनुष्ठान संपन्न करने के लिए यज्ञ में व्रत ऋत्विजों को तथा यज्ञ में उपस्थित अन्य ब्राह्मणों को दानार्थ गायें गौशाला से जिस समय लाई जा रही हैं उस समय नचिकेता की बुद्धि में श्रद्धा आविर्भूत हुई श्रद्धा कहलाती है शास्त्रार्थ में आस्तिक बुद्धि शास्त्र जो साध्य साधन भाव बता रहा है वह सत्य है इत्याकारक जो वृत्ति विशेष है अंतकरण की उसे कहा जाता है श्रद्धा वह प्रकट हुई और शास्त्रार्थ भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम के अनुसार शास्त्रार्थ ज्ञान भी नचिकेता के बुद्धि में स्फुरीत हुआ शास्त्र ने साध्य साधन भाव बताया कि पीतोदक आदि विशेषणों से विशिष्ट गौदान साधन है नरक प्राप्ति उसका फल है ये साध्य साधन भावता है पीतोदका दग्ध त्रीणा दुग्ध दोआ निरिंद्रिया आनंदा नाम तेलोकांस गिता वचन है शास्त्र और इस वचन के द्वारा बताया गया है पीतोदक आदि विशेषणों से विशिष्ट गोदान करने वाला अन, लोक को प्राप्त करता है यानी जहां नंद शब्दित तो सुख का अभाव है ऐसे लोक है नरक उसे प्राप्त करता है ये जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव है ये बिल्कुल सही है ऐसा शास्त्रार्थ के सत्यत्व विषयक वृत्ति नचिकेता के अंतकरण में प्रकट हुई श्रद्धा प्रकट हुई का अर्थ इस विषयक श्रद्धा हुई और देख रहा है कि मेरे पिता तो उषण है का मतलब विश्वजीत तो याग का जो फल है स्वर्ग प्राप्ति उसे चाहते हैं लेकिन शास्त्र स्वर्ग से विपरीत नरक की प्राप्ति जिस साधन से होती है ऐसा ही साधन लोभवशात मेरे पिता के द्वारा इस समय किया जा रहा है ये जो भविष्य में नरक प्राप्ति का हेतु हेतुभूत तो इस प्रकार की गायों का दान रूपी साधन से पिता की निवृत्ति करनी चाहिए ऐसा विचार नचिकेता ने किया और जा करके फिर पिता के पास हो पिता को पूछा कि कसम मामदास्यशी हे hey, पिताजी आप मुझे किस ऋत्विक विशेष को दान स्वरूप दे रहे हो क्योंकि विश्वजित याग का सर्वस्व दान रूप अंगानुष्ठान हो रहा है उसमें पिता की जैसे गौ भूमि अन्य पशु तथा चल अचल संपत्ति रूप धन होता है ऐसे पुत्र भी पिता का धन ही माना जाता है तो मैं भी तो आपका धन विशेष हूं तो मुझे आप किस ऋत्विक विशेष को दे रहे हो उदालक जी ने तो एक बार सुन करके अन सुनाशा किया नचिकेता की उपेक्षा जैसे की कि बच्चा है ऐसे कह रहा होगा लेकिन नचिकेता ने अपने पिता का अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर से हे तात ऐसा संबोधित करके दो बार तीन बार वही प्रश्न किया कस्मे मामदास्यसि कस्मे मामदास्यसि ऐसा तब उदालक जी को लगा कि यह बाल बुद्धि से नहीं कह रहा है यह तो जानबूझ करके एक प्रकार से मुझे सिखाने के लिए कह रहा है तो क्रोध आ गया उनको और क्रोध औशात कह दिया कि मृतवे तो दास्यामी थी तुम्हें मैं मृत्यु को दान के रूप में दे रहा हूं यमराज को दे रहा हूं का के मुख से यह सुन करके नचिकेता भक्त हैं इस वाक्य पर भी विचार करता है पिता के द्वारा उक्त वाक्यर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है और इस वाक्य का उच्चारण करने के पीछे का पिता का उद्देश्य निश्चित करना चाहता है कि किस उद्देश्य से पिता ने यह वाक्य बोला क्या ये वाक्य शास्त्र सम्मत है या पिता के क्रोध के कारण शास्त्रार्थ के विषय में हुए अविवेक निमित्तक ये वाक्य उच्चारण है इसका निर्धारण करना चाहता है इस दृष्टि से पंचम मंत्र में बताया जा रहा है नचिकेता के विचार को बहु नाम प्रथमो बहु नामे मी मध्यमा किंस्विदय तो बहुनाथम तो जो पुत्र या शिष्य होते हैं उनकी तीन कोटि होती है उत्तम मध्यम अधम तो नचिकेता अपनी स्वयं अपने विषय में विचार कर रहा है कि मैं अपने पिता का उत्तम कोटि का पुत्र हूं या मध्यम कोटि का पुत्र हूं या अधम कोटि का हूं इस कोटि में आता हूं पहले मैं इसका निर्धारण करना चाहते हैं तो जो अधम कोटि का होता है उसके द्वारा तो पिता या गुरु के चित्त में क्रोध आ जाए ऐसा आचरण हो सकता है इसलिए ये निर्धारण करना चाहता है कि मैं कैसा हूं तो पिता के साथ नचिकेता देखता है पीछे अपने मन को ले जाकर के जब से नचिकेता ने होश संभाला है तब से लेकर के अभी तक पिता के साथ जो व्यवहार नचिकेता ने किया है वह व्यवहार किस कोटि का है अपना उसी व्यवहार से जाना जाता है कि किस कोटि में आता है उत्तम कोटि में या मध्यम कोटि में या अधम कोटि में तो नचिकेता देखता है कि बहुत बार जब पिता के साथ व्यवहार का प्रसंग आया तो मैं उत्तम कोटि के पुत्र या शिष्य अपने पिता या गुरु के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार मेरे द्वारा हुआ है इसलिए तुलना अपने व्यवहार की करूं तो वह तो अनेकों बार अपने व्यवहार से तो मैं उत्तम कोटि के पुत्र की कोटि में जाता हूं ये प्रथम वाक्य से निर्धारण कर रहा है कि बहुनाम निर्धारण में सृष्टि है जैसे स्थावराणाम हिमालयो, स्रोतसा मसमी जाह्नवी इत्यादि में गीता के दसवें अध्याय में षष्ठ्यंत पद अर्थ में षष्ठ्यंत है ना स्थावरों में अनेपरोतों में मैं हिमालय हूं नदियों में मैं गंगा हूं इत्यादि हा षी और सप्तमी दोनों भी होती है अर्थ में यहां ष्टी है तो बहु नाम शिष्याणाम पुत्रा नाम उत्तमाना मध्य ऐसा लगाना अनेक उत्तम कोटी के पुत्र या शिष्यों में मैं अपने पिता का अपने व्यवहार से प्रथम कोटी का यानी उत्तम कोटी का ही पुत्र सिद्ध होता हूं अपने व्यवहार से उत्तम कोटि का माना जाता है अपने पिता या गुरुजनों के भावों को जान करके उनके भावानुकूल स्वयं की प्रवृत्ति निवृत्ति को जो करता है प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार संपादन करता है उसे माना जाता है उत्तम कोटि का कहने की जरूरत ही नहीं पड़े अपने पिता या गुरुजनों के भावों को समझ करके वैसा ही कर लें कि हम हमारे पिता या गुरुजन हमसे क्या चाहते हैं ऐसा बिना कहे उनके हाव भावों से पहचान लें और वैसा ही कर लें तो माना जाता है उत्तम कोटि का शिष्य है उत्तम कोटि का पुत्र है तो मैंने तो कई बार पिता ने बिना कहे ही पिता के मन को उनके हाव हावभावों से समझ करके वैसा ही आचरण किया है इसलिए मैं अपने आप को देखता हूं उन आचरणों को लेकर के तो उत्तम कोटि का ही इनका पुत्र सिद्ध होता हूं ये बहुनामे में प्रथम इसे कहा बहूना पुत्रं शिष्या अहम प्रथम सन येमी एने ग्छा अर्था आचरण कौमी एमिका तो अर्थ होता है इन गातुकारूप अहम येमी एने ग्छा अपने पिता के साथ जाता हूँ का मतलब आचरण करता हूँ उत्तमकोटि कायी और बहु नामे भी मध्यमा तो कभी कभी ऐसा देखता हूं कि नहीं पिता के भाव भावों से पिता के मन की बात को समझ पाया पिता के भावों को नहीं समझ पाया तो पिता ने कभी कहा कि ऐसा करना चाहिए तो उनकी बात को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करके आदर दे करके वैसा ही मैंने किया है उनकी आज्ञा का पालन तो पिता या गुरु कहें और उसे आदरपूर्वक स्वीकार करके वैसा ही करें तो माना जाता है मध्यम कोटि का तो मैं बहुतों बार देखता हूं कि मैं अपने पिता ने कोई आज्ञा दी हो और उसे उसकी अवहेलना की हो ऐसा कभी नहीं हुआ उसका श्रद्धा से अंगीकार करके मैंने पालन ही किया है इसलिए अपने आप को देखता हूँ कि मैं या तो उत्तम कोटि के पुत्र में या तो मध्यम कोटि के पुत्र में ही मेरी गणना हो सकती है मेरे व्यवहार से कभी भी पिता ने कहा हो अधम कुटी का माना जाता है कि पिता ने या गुरु ने कहा और उसे स्वीकार नहीं किया उसका अनादर किया तो माना जाता है कि वह अधम कुटी का आचरण है तो ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किया है ऐसा कभी स्मरण ही नहीं होता है कि ऐसा हुआ हो इसलिए अधम कोटिका तो मैं हुई नहीं ये इन दो वाक्यों का अभिप्राय है तो ऐसा व्यवहार करने वाले के प्रति तो क्रोध यानी ये नहीं निकल सकता कि कोई विवेक पूर्वक ऐसी बात कही हो कि तुम्हें मैं यमराज को देता हूं क्योंकि विश्वजित याग का जो प्रकरण है विश्वजित याग का विधान जिस प्रकरण में हुआ उस प्रकरण का अध्ययन नचिकेता का हुआ है और वो समझता है और वहाँ कोई ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ कि शास्त्र ने विधान किया हो कि विश्वजित याग का अनुष्ठान करने वाले यजमान को अपने पुत्र का यमराज को दान करना चाहिए यमराज के लिए दान अपना पुत्र दे दें ऐसा कहीं विश्वजित याग के अंग निरूपण में अंग अनुष्ठान के रूप में निरूपित नहीं है जैसे सर्वस्व दान निरूपित है ऐसे पुत्र का यमराज को दान करें यजमान ऐसा कहीं विश्वजित याग के प्रकरण में विहित नहीं है इसलिए निश्चित है कि यह शास्त्र प्रतिपादित यमराज को पुत्रदान रूप क्रिया नहीं है ये उत्तरार्ध में नचिकेता निकाल रहे हैं पिता के वाक्य का अभिप्राय कि यमस्य यम यन मयाद्य करिष्यति तो यमस्य यम से कर्तव्य प्रयोजन फलम मया आ, मत पिता करिष्यति यमराज को मेरा दान करके मेरा पिता कौन सा यमराज का प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं ऐसा शास्त्र में कहा पर भी नहीं लिखा है कि अपने पुत्र का यमराज को दान करें तो ये ये फल संपन्न होगा यज्ञ सांग अनुष्ठित माना जाएगा ऐसा कहीं मुझे शास्त्र प्रतिपादित रूपेण प्रतीत नहीं होता है और तो भी मेरे जैसा उत्तम या मध्यम वृत्ति से ही कभी भी अधम वृत्ति से व्यवहार न करने वाला और इन दो वृत्ति से ही व्यवहार करने वाला पुत्र को यमराज को पिता दे रहे हैं दे करके क्या प्रयोजन विषय सिद्ध करना चाहता है तो किंचित ये अक्षय अर्थ है कि शास्त्र प्रतिपादित कोई भी प्रयोजन है नहीं तो भी पिता ने कहा कि आ, मृतवे ताम दास्यामी तो मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं तो निश्चित ही यह पिता का वाक्य किसी प्रयोजन विशेष के संपादन के उद्देश्य से कहा गया नहीं है अपितु तो क्रोधवशात ही कहा गया है ये निर्धारण नचिकेता ने इस वाक्य से किया और तो भी नचिकेता ये मानते हैं कि पिता का क्रोध वशात कहा हुआ वचन क्यों ना हो लेकिन वह गलत सिद्ध नहीं होना चाहिए वह सत्य सिद्ध हो जाए इस दृष्टि से विचार करके नचिकेता पिता के इस क्रोधवशात कहे गए वाक्य को सत्य करने के लिए पिता के पास जाकर के पिता को अपने वाक्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आग्रह करते हैं कि आप मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा प्रदान करें यह आगे आएगा अभी तो इतना ही है कि ये निश्चय कर लिया कि पिता ने क्रोधवशा थी ये वाक्य कहा है लेकिन तब भी यह मृषा वचन सिद्ध नहीं होना चाहिए इतना ये निकला भाष्य को देखिए स एवं उक्त पुत्र एकांते परिदेवयान चकार तो नचिकेता को जब पिता ने मृतवे दाश्यामि दास्यामी ये कहा तो नचिकेता एकांत में जाकर के परिदेवयान चकार बड़े भारी मन से विचार करने लगे दुखी मन से विचार करने लगे कि कथम इति उच्चते। तो कैसे परिदेवयांच कार्याण ने शोक किया तो बहुना तो बहु नाम बहुनाम शिष्या व येमी ग्छा प्रथम सन्मुखया शिष्यादि वृत्तिया तो अनेकों शिष्य पुत्रों में से मैं उत्तम कोटि के जो पुत्र होते हैं शिष्य होते हैं उन्हीं के तरह अपने पिता के साथ आचरण करता हूं मुखिया शिष्यादि वृत्तिया गी ऐसा आचरण करता हूं और मध्यमा च बहुना मध्यमो यानी मध्यमया वृत्तिया करना तो मध्यम कई बार मध्यम वृत्ति का व्यवहार मेरे से अपने पिता के साथ होता है न अधमया कदाचित कभी भी अपने पिता के साथ अधम वृत्ति का व्यवहार मेरे द्वारा नहीं हुआ है तो तम एवं गुण विशिष्टम अपि पुत्रम माम तो इस प्रकार उत्तम या मध्यम कोटि का पुत्र मिलना सौभाग्य की बात है और ऐसे उत्तम कोटि के उत्तम वृत्ति या मध्यम वृत्ति रूप गुण से विशिष्ट होता हुआ भी मैं मुझे पिताजी ने कहा कि तुम्हें मैं मृत्यु को दे रहा हूं तो माम मृतवे क्वा इति उक्तवान पिता स यमस्य करिष्यति यत् प्रयोजन मैं तो वो मेरे पिता मुझे यमराज को दे करके कौन सा प्रयोजन विशेष संपन्न करना चाहते हैं आजो याग के पूर्णाती के समय पुत्र को यमराज को देख करके क्या प्रयोजन प्राप्त करना चाहते कोई दिखता नहीं है तो अभिप्राय निकालता है नूनम इत्यादि से अभिप्राय बताया जा रहा है पिता के वाक्य का जो नचिकेता ने निकाला इसका अवतरण है टीका में पहले उत्तम कोटि के पुत्र की उत्तम वृत्ति मध्यम वृत्ति तथा अधम वृत्ति तीनों प्रकार की वृत्ति का जिसको लेकर के उत्तम मध्यम अधम ये प्रकार बन जाते हैं उसका लक्षण बताया जा रहा यथा अवसरम गुरोहो इष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषण प्रवृत्तिर् मुख्या तो समय पर समय अनुसार गुरु के अभीष्ट भावों को समझ करके शुश्रूषण प्रवृत्ति उनके अभिष्ट कार्य के संपादन के लिए शिष्यों की प्रवृत्ति की प्रवृत्ति मानी जाती है मुख्य प्रवृत्ति यहां बिना कहें स्वयं ही वो इष्टम ज्ञात्वा ये लिखा है उनके हाव भावों से अभिप्रेत अर्थ को समझ करके उसके अनुकूल व्यवहार उत्तम कोटि का व्यवहार माना जाता आज्ञावश न मध्यमा कभी नहीं गुरु के मन की बात पिता के मन की बात समझ पाया शिष्य या पुत्र तो आज्ञा दे दी गुरु या पिता ने तो आज्ञावश न मध्यमा तो उस को श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य करके वैसा ही करना मध्यम वृत्ति मानी गई और तद अपरिपाल अधमा तत् आज्ञा गुरु या पिता की आज्ञा का परिपालन न होना अनादर करना ये अधम वृत्ति मानी गई तो मया अद्य यमस्य करिष्यति तत् मैं दत्न यर्तव्यम अदयम्स क्यव्य नासीद तो ये पूर्वक अभिप्रेत अर्थ निकाला गया कि मुझे यमराज को देख करके यमराज के किस प्रयोजन विशेष को पिता संपन्न करना चाहते हैं तो ऐसा कोई प्रयोजन शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित नहीं है इसलिए कहते हैं कर्तव्य नाशित है ही नहीं वो कर्तव्य प्रयोजन नाशित एवं विधाना भाव यदि होता तो यम को पुत्र का दान करें ऐसा विधान होता उस प्रयोजन के संपादन के लिए लेकिन ऐसा कोई प्रयोजन शास्त्र प्रतिपादित है ही नहीं तो अब नूनम इत्यादि का अवतरण है कि कथम तरही उक्तवान इत आह नूनम तो निष्प्रयोजन मृतवे तवादा ऐसा वाक्य कैसे कहा पिता ने फिर तो उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं नचिकेता कि नूनम यानी निश्चय ही नूनम ये निश्चय अर्थ में नूनम एने निश्चय ही प्रयोजनम अनपेक्ष क्रोधवशात् उक्तवान पिता तो जब क्रोध आता है और वाक्य बोलता है व्यक्ति तो क्रोधात भोह सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम के अनुसार स्मृति विभ्रम हो जाता है तो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये सब विवेक खो बैठता है और निष्प्रयोजन वाक्य उच्चारण कर लेता है तो निश्चित ही मेरे पिता ने भी यह वाक्य बिना प्रयोजन के क्रोध ही कहा है मृतभे ददा तो भी मैं हू पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की वाणी को सत्य करना तो तथापि वचो मृषा माभूत मत्वा परिदेवना आह पितरं मया इति तो भले ही क्रोधोषा पिता ने कहा तो भी वह पिता का क्रोधोषा का हुआ वाक्य मृषा सिद्ध न हो ऐसा निश्चय करके परिदेवना आह मैं उतमी तो बाद में तो नचिकेता तो पिता के पास से चले गए जो कार्य करना था एक प्रकार से गोदान आदि कार्य संपन्न कर दिया और फिर शांत हो गए क्रोध शांत हो गया उद्दालक जी का तो उदालक जी सोचने लगे विचार करने लगे कि मैंने क्या कह दिया मेरे पुत्र को और ये तो ऐसा है कि मेरे आज्ञा को श्रद्धा से स्वीकार करके पालन करता है और ये तो बड़ा अनर्थ हो गया ऐसा विचार करके शोक कर रहे हैं शोकाविष्ट हो रहे हैं उद्दालक जी नचिकेता के पिता ऐसी अवस्था में नचिकेता को भी बड़ा कष्ट है लेकिन परिदेवना पूर्वकम आह दुखी मन से नचिकेता ने अपनी बात अपने पिता से कही सामान्य वाक्य ऐसा कहीं पड़ा था कि अनुचित आज्ञा अगर दे तो न करने में कोई दोष नहीं अनुचित करने की आज्ञा कोई दे गुरु या पिता तो उस आज्ञा का अनादर करने में कोई दोष नहीं है ऐसा कहीं मृत्यु वाक्य सुना हा वो नीति वाक्य है आ, लेकिन धर्म ग्रंथ कहता है एक होता है धर्म शास्त्र एक होता है नीति शास्त्र तो नीति शास्त्र की अपेक्षा धर्म शास्त्र को बलवान माना जाता है इसलिए परशुराम जी ने परशुराम जी ने या किसने हाँ तो माता का पिता ने कहा कि इसका सिर काट दो काट दिया यद्य उचित तो नहीं था लेकिन काट दिया क्योंकि पिता की आज्ञा है फिर हो करके उन्होंने कहा कि वरदान मांगो तो फिर माता को, को जीवित करने के विषय में वर मांगो वो अलग बात वो धर्मशास्त्र है तो धर्मशास्त्र और श्रद्धेय व्यक्ति के द्वारा सहसा माना जाता है कि ऐसा होता ही नहीं कि जो उनका ये कहा जाता है ना कि भगवान संतादि का जो क्रोध होता है बड़े लोगों का उसमें भी कोई ना कोई हित छिपा हुआ रहता छिपा हुआ रहता है इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि उनकी बात को जैसा है ऐसा ही स्वीकार भी बड़ा हित ही निकला हाँ। कई बार पुराणों में कथा थी ना कि क्रोध किया और क्रोध वशात कुछ छाप कर दिया लेकिन उसके पीछे भी उसका हित था हित हो जाता है और सिर काटो तो नहीं काटा परशुराम जी ने काटा ने, ये पता नहीं हमको उनके और पुत्र भी थे क्या जमदगनी के भाइयों के भी सिर कट और माता के भी कट हुआ और उनको श्रेष्ठ पुत्र माना गया राम नहीं स्वीकार किया वो था। हाँ। तो नहीं भरत ने क्यों नहीं स्वीकार किया सीधा बैठा तो नहीं कभी है ऐसा कहा। हाँ। लेकिन, नहीं लेकिन ये है कि वो राज्य को का पालन तो किया ये निश्चित था कि वो एक क्षण भी राम से अलग नहीं रहना चाहते थे लेकिन तब भी रहे लेकिन यह था कि शुरू में पिता का जो संकल्प हुआ था ये तो पिता ने कहा भी नहीं कि राज्य संभाल लो सीधे सीधे ने सामने बातें नहीं हुई भरत की और दशरथ की वो भरत को लाया ही गया मामा के यहां से बाद में जब शरीर शांत हुआ उसके बाद आए वो तो इसलिए आमने सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये था कि बड़े परंपरा यही थी सबको यही था कि उत्तराधिकारी तो रामजी ही है इसलिए राम का ही राज्य है वो ये भरत को भी निश्चित था पिता के पूर्व संकल्प के अनुसार उस संकल्प के सहायक बने इसलिए गद्दी पर नहीं बैठे लेकिन यह है कि राम की आज्ञा मान करके अलग से वो चरण पादु का वहा करके संरक्षक बने उस समय चौदह वर्ष के लिए लेकिन ऐसा कहीं रामायण में आता है क्या कि दशरथ ने कहा कि तुम बैठो करके ऐसा नहीं है वो तो कई कह कई ने मांगा था और कई कई का भी अपना वो नहीं था विवेक वो की कुबुद्धि थी इसलिए जो है अधम कोटिका नहीं माना जा सकता भरत को भी तो नचिकेता ने दुखी मन से अपने पिता के पास शोकाविष्ट पिता के पास आकर के पिता से कहा क्या कहा यानी एक प्रकार से आज्ञा मांग रहे हैं आज्ञा मांगने के लिए भूमिका कर रहे हैं अनुपश्य था अपूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्मिव मर्त्य पच्य सिवा जायते पुनः तो शोकाविष्ट से नचिकेता कह रहे हैं कि हे पिताजी पूर्वे यथा आचारम आचार तान अनुपश्य ऐसा लगा दीजिए कि पूर्वे यानी आपके जो पूर्वज हैं पिता पितामह आदि वाजश्रवादि इनको पूर्वे शब्द से लीजिए आपके जो पूर्वज हैं पिता पितामह इन पर थोड़ी दृष्टि डालिए क्या मतलब इनका जो आचरण है जीवन भर का उसे अनुपश्य अनु अन्य क्रमेण पिता पितामह प्रपितामह इन सब का थोड़ा जीवन देखिए आप और विचार करिए कि यथा यानी जिस प्रकार से उन्होंने आचरण किया है वो उनके उस आचरण को अनुपश्य क्रम से एक एक के आचरण का विचार करिए और जैसा उनका आचरण था वैसा ही आचरण करने का निर्णय लीजिए यह अभिप्राय है और प्रतिपक्ष तथा परे तो पूर्वे तो अतीतकालीन आचरण वाले हैं और अपर्य शब्द से लेना वर्तमान में जो सज्जन लोग होते हैं विवेकी लोग होते हैं शिष्ट लोग जिनको कहा जाता है वे होते हैं उनको अपर्य शब्द से लीजिए तो वर्तमान जो शिष्ट लोग हैं वे जैसे आचरण करते हैं तथा प्रतिपक्ष उनके भी वर्तमान कालीन शिष्टों के आचरणों को देखो विचार करके निर्णय करो और आपके पूर्वज तथा वर्तमान शिष्ट लोग जैसा आचरण किए हैं वैसा ही आचरण आप भी करिए तो आपके पूर्वजों में कहीं पर भी मृषाकरण नहीं है वर्तमान जो शिष्ट होते हैं उनमें भी मृषाकरण नहीं होता है तो आप ही क्यों मिथ्याचार करोगे इसलिए वर्तमान शिष्टों का और आपके पूर्वजों का जो आचरण है सदाचार सद्भाषण, मृषा भाषण तत्व, उसे अपनाइए क्योंकि यह मनुष्य जीवन कोई हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है मानव शरीर ये तो अनित्य है उत्पन्न हुआ है नष्ट होने वाला है हो करके पुनः जन्म लेने वाला इसे दृष्टांत से बताया जा रहा है इसलिए इस अनित्य मानव जीवन में मृषा जो भावी दुख का हेतु है वो क्यों करना है ये एक प्रकार से नचिकेता का अभिप्राय है उस दृष्टि से कह रहे हैं कि सस्यम इव मर्त्य पच्य यानी मनुष्य सस्यम इव इसमें सस्य का अर्थ है फसल किसान कृषि कर्म करता है और फसल बोता है फसल समय पर बढ़ते बढ़ते फलीभूत होती है पक जाती हैं और पक करके यदि किसान नहीं काटता है तो वहीं पर बीज भी गिर जाता है सड़गल जाती हैं। उसके बाद फिर बारिश आदि होती है अगला ऋतु आता है उस फसल का तो वो बीज अंकुरित हो जाता है क्या मतलब फसल कुछ समय के लिए रहती है उसके बाद नष्ट होती है और नष्ट होकर के बीज दोबारा अंकुरित होता है क्या मतलब आगमा पाई है अनित्य हैं फसल जैसे ऐसे यह मर्त्य यानी मानव जीवन भी मानव शरीर भी पच्यते सस्यम का मतलब उत्पन्न होता है फिर रहता है बढ़ता है बदलता है शिशु अवस्था से अवस्था में ईवा अवस्था से वृद्धा अवस्था में फिर क्षीण होता, होता है और फिर नष्ट होता है पच्यते शब्द से ये छः छ अवस्थाएं लेना विकार और फिर नष्ट होने के बाद फिर हमेशा ही नष्ट ही होता ऐसा नहीं सस्यम ये पुनः तो जैसे सस्य यानी खेत में गिरा हुआ बीज पुनः प्रकट होता है ऐसे मरने के बाद फिर दूसरा जन्म धारण कर लेता है का मतलब ये मानव जीवन अनित्य है और इस अनित्य मानव जीवन में स्वभावतः विनाश के ओर जो अग्रसर हो रहा है ऐसे मानव जीवन में मृषा करना ये भावी दुखों को निमंत्रण देना है तो क्यों भावी दुखों को निमंत्रण देना इसलिए क्या करिए कि जैसे पूर्वजों ने आपके कभी मृषाकरण नहीं किया मृषा भाषण नहीं किया वर्तमान शिष्ट भी मृषा भाषण नहीं करते हैं तो आप भी मृषा वाणी को मत होने दीजिए अपने जो आपने कहा है मृत तो अपनी इस वाणी को सत्य करिए पुरोजों के आचरण को देख करके वर्तमान शिष्टाचार को देख करके इस वाक्यार्थ को सत्य करने के लिए आप मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा दीजिए ये एक प्रकार से नचिकेता का पिता से आग्रह है अनुपस्य यानी आलोचय निभाय अनुपश में अनुका अर्थ करते क्रमेण तो क्रम से अपने पिता का फिर पितामह का फिर प्रपितामह का ऐसे पूर्वजों का जीवन देखिए विचार करिए क्या विचार करना है तो कहते यथा या यानी एन प्रकारेण व्रता पूर्वे अतिक्रांता पितृ पिता महादय आपके पूर्वज पिता पितामह प्रपितामह आदि जैसे आचरण किए हैं उसे देखिए उस पर विचार करिए और तान दृष्टवा चेषा वृत्तम आस्था तुम अर्सी तो उन, उनके जीवन पर दृष्टि डाल करके फिर उन्होंने जैसा आचरण किया वैसा ही आचरण आप भी कर सकते हैं उनके आचरण को अपने जीवन में उतार सकते हैं और वर्तमान अपरे साधव तो वर्तमान में भी जो शिष्ट लोग हैं वे यथा वर्तन्ते वर्तनतेंस्य प्रतिपश्य आलोचय तथा तो अपने पूर्वों के तरह ही वर्तमान शिष्टों के भी आचरण पर दृष्टि डाल करके वैसा ही आप करिए तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पूर्वजों में तथा वर्तमान शिष्टों में मृषा भाषित्व तो नहीं है ये कहते हैं कि न चेषु मृषा करण व्रतम वास्ती तो मिथ्याचार आपके पूर्वजों में तथा वर्तमान शिष्टों में नहीं है तद विपरीतम असतांच व्रतम मृषाकरणम तो तद विपरीतम तो में तत्शब्द से लेना आप उदालक जी के पूर्वज तथा वर्तमान शिष्ट लोग उनका जो आचरण है उनसे विपरीत आचरण वाले जो असत लोग कहलाते हैं तद विपरीताम असताम तो आपके पूर्वज तथा वर्तमान शिष्ट तो मृषा करण से रहित है मिथ्याचार से रहित है और उनसे जो विपरीत है असज्जन लोग वर्तमान में और पहले भी जो हुए हैं उनका तो व्रत यानी आचरण कैसा है मृषा है तो मृषा करणम व्रतम यानी आचरणम मिथ्याचार है उनमें तो मिथ्याचारी असत हैं और संत है सदाचारी न च मृषा कृत और मिथ्याचरण करके कोई इस संसार में जरा रहित तथा मरण रहित नहीं हो सकता इस दृष्टि से उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि यत क्यों जरा मरण रहित नहीं हो सकता कहते हैं ये जो शरीर है स्वभावतः सड़ विकारों से युक्त है तो यत सस्म युवा मर्त्यो मनुष्य पच्चते जीर्णो मियते तो जैसी फसल जो है किसान के द्वारा बोई गई अंकुरित होती है फिर बढ़ती है फिर फलीभूत होती है फिर पक जाती है पक करके नष्ट हो जाती है यदि नहीं काटता कहीं क्यों और बाद में फिर समय पर भविष्यत में अंकुरित हो जाती है तो ऐसे ही उस फसल के तरह यह मनुष्य जीवन भी है कि मरते यानी मनुष्य पच्यते यानी जीर्ण संयत ऐसा लगाना ये मनुष्य शरीर भी स्वभावतः जीर्ण होकर के एक दिन समाप्त हो जाता है मृतवाच सस्म इव आ जाये मर करके फिर वो अभिव्यक्त होता है पुनर्जन्म होता है आविर्भवती पुनर् एवं अनित्य जीवलोके किम इस जो अनित्य जीव जीवलोक है मनुष्य शरीर है इसमें मिथ्याचार करने से क्या प्रयोजन है कोई प्रयोजन नहीं है तो पालय आत्मन सत्यम तो इसलिए आप अपने सत्य का आचरण करिए प्रेस माम यमा और अपने वाणी को सत्य करने के लिए आपको मुझे यमराज के पास भेजना चाहिए यमराज के पास जाने की मुझे आज्ञा दे देनी चाहिए ये नचिकेता ने अपने पिता से आग्रह किया है और माना जा रहा है कि नचिकेता के पुरोजों का तथा वर्तमान शिष्टों का उदाहरण प्रस्तुत करके जो आग्रह किया गया प्रार्थना की गई उसे अंदर से न चाहते हुए भी उद्दालक जी को स्वीकार करना पड़ा और नचिकेता को आज्ञा देनी पड़ी यमराज के पास जाने की ये कह रहे हैं भाष्कर भगवान सातवें मंत्र के अवतरण में तो स एवं उक्त पिता आत्मन सत्यताये प्रेषया मास तो एवं उक्त पिता तो नचिकेता के द्वारा इस प्रकार पूर्वजों का तथा वर्तमान शिष्टों का उदाहरण प्रस्तुत करके आज्ञा मांगी गई पिता को और ये सब सुन करके अपने वचन को सत्य करने के लिए पुत्र को यमराज के पास भेज दिया उद्दालक जी ने प्रसाया मास जाने की स्वीकृति दे दी और अपने पिता की स्वीकृति यमराज के यहाँ जाने के लिए प्राप्त करके नचिकेता यमराज के पास पहुंच गए ये कहा जा रहा है कि सच यम भवनम तो यमराज के वहा पह पहुंच गए यम नचिकेता ये सब श्रुति ने नहीं कहा है लेकिन दो मंत्रों के बीच में इतनी आख्यायिका का भाष्यकार भगवान ऊपर से जोड़ रहे है ये नचिकेता ने आग्रह किया ये तो ष्ट मंत्र से निकलता है फिर वो जाओ करके आज्ञा दी और उनकी आज्ञा लेकर के नचिकेता गए यमराज के यहाँ और यमराज कहीं यात्रा में गए हुए थे उनकी प्रतीक्षा करते हुए तीन दिन तक उनके द्वार पर ही बिना खाए पिए बिता दिए नचिकेता ने ये सब मूल आख्यायिका में नहीं है लेकिन निकलता है यही सब तात्पर्य आगे यमराज जी कहेंगे कि तीन रात्रि तक तुम मेरे द्वार पर बिना खाए पिए बिताए हो इसलिए तीन वर मांगो इसे निकलता है कि ये तीन रात्रि तक ऐसे ही रहे क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी तीन दिन तो लगता है कि यमराज जी बाहर गए हुए थे जैसे यमराज जी बाहर से आए तो तुरंत यमराज जी की पत्नी ने नचिकेता के पास यमराज जी को भेजा है ये सब आखा से निकल रहा है ना? इसलिए ये बीच वाला संवाद भाष्कर भगवान जोड़ रहे हैं श्रुति को अभिप्रेत ही है तो सम भवनम ग तीसरो रात्रि ही वास तो यमे पड़ोसी थे यानी यमराज जी के यात्रा पर निकल जाने निकल जाने पर यमराज जी यात्रा के लिए निकल गए उस समय तीसरो रात्रि ही वास तीन रात तक निवास किया और जब यमराज जी वापस आए यद्यपि यमराज जी गए तो फिर यमराज जी के भवन तो खाली तो नहीं हुआ ताला बंद करके थोड़ी गए थे और लोग तो थे उन्होंने आग्रह किया अतिथि आया है तो मृत्यु लोक का अतिथि यम यमलोक में पहुंचा है उचित अतिथि भवन में निवास आदि की व्यवस्था के लिए और वहां रहने के लिए आग्रह तो किया यमराज के मंत्रियों ने और पत्नी ने भी लेकिन और खाने पीने के लिए भी आग्रह किया लेकिन वो सब खाना पीना सब कुछ नहीं लिया इसलिए कि अभी यमराज जी से भेंट भी नहीं हुई है और उधर मृत्यु लोक में भले ही पिता की जानते हैं कि पिता के मन में तो था नहीं भेजने का मैं पिता को उनकी वाणी सत्य करने के लिए अनेक उदाहरणों के द्वारा आज्ञा देने के लिए एक प्रकार से मजबूर करके आज्ञा लेकर के आया हूँ लेकिन मेरे आने से वे दुखी तो होंगे ही वो खाएंगे पियेंगे नहीं तो मुझे खाने पीने का क्या अधिकार है ये समझ करके नहीं खाया है ऐसे ही रहे इतना यहाँ पर ये सच यम भवनम ग तीसरो रात्रि वास यमे प्रोषिते इतने का यह अर्थ निकलेगा और फिर जितने दिन की यात्रा थी वो यात्रा पूरी करके यमराज जी अपने नगरी में वापस आए तो उस समय कहते हैं प्रोस्य आगतम यमम आमात्या भार्या वा ऊचूर बोधयंत तो यात्रा करके जब यमराज जी वापस आ गए उस समय यमराज के अमात्या यानी मंत्रीगण अथवा उनकी भारिया यानी पत्नी ने आए हुए अतिथि के विषय में जानकारी देते हुए कहा यमराज को आते ही जो कहा वो सातवें मंत्र में बताया जा रहा है सातवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे